कई जनों को देखेंगे भी कई जने यहां जाते हैं सुनने वहां जाते हैं बोले यहां भी वही अच्छी बातें ऐसी बोल रहे हैं यहाँ भी वही बोल रहे हैं और कहते तो फिर झगड़ते क्यों हैं ये इतना विरोध क्यों है यहाँ भी वही बातें ये भी वही बातें कह रहे हैं ये भी अच्छी बातें कह रहे हैं झगड़ते क्यों है ये उसको शुरू में समझ में नहीं आता अरे झगड़ने का कारण ये चीजें थोड़ना है ये धर्म की जो मूलभूत चीजें हैं ये विवाद का कारण थोड़ा है विवाद का कारण तो दूसरी अन्य प्रासंगिक चीजें हैं जो अपने अपने संप्रदाय की किसी ने बना ली है कि ऐसे होना चाहिए ये ऐसे होना चाहिए उपासना दो काल करें या तीन काल करें या पांच बार करें त्रिकाल संध्या करें या दो ही समय करें या पांच बार नमाज पढें ऐसे ऐसे तो भिन्नताएं हो सकती हैं लेकिन धर्म के मूल उसमें कोई भिन्नता नहीं होती अब फिर भी लेकिन पुरुष के बारे में कुछ बातें आत्मा के चेतन के बारे में कुछ बातें इनको बतानी है जो आगे बोल रहे हैं एक सौ सूत्र बोलिए शरीरादि आदि पुमान पुमान का मतलब पुरुष पुरुष यानी आत्मा आत्मा शरीरादि से व्यतिरिक्त है भिन्न है अलग है अलग इस रूप में कि शरीर जड़ है और ये चेतन है शरीर साकार है ये निराकार है इस रूप में शरीर से बाहर है वो अभिप्राय नहीं है यहां पर अतिरिक्त का भिन्न का मतलब शरीर में होते हुए भी शरीर से भिन्न है यानी शरीर पुरुष नहीं है ये निषेध किया शरीर आत्मा नहीं है ये निषेध किया गया और जहां आत्मा और शरीर की भिन्नता की जाती है और जहां आत्मा को माना ही नहीं जाता वहां तो ठीक है शरीर और जो भी है इसी को ही सब कुछ मानते हैं अलग से चेतन को मानते ही नहीं है लेकिन जो आत्मा को मानते हैं उनमें यह महत्वपूर्ण बात है कि शरीर से भिन्न है ये चेतन तो शरीरादि आदि पुमान लगभग सभी इसको मानते ही है ये सिद्धांत है ये भी ऐसा ही मानते हैं तो इससे भी स्पष्ट इस है कि शरीर अलग चीज है आत्मा अलग चीज है एक ही नहीं है अलग अलग है दो अलग अलग तत्व हैं। अब इसके लिए कारण बता रहे हैं क्यों शरीर से भिन्न चेतन पुरुष को मान रहे हैं शरीर को ही चेतन या पुरुष क्यों नहीं मान लेते तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं पहले भी आया है अभी फिर दे रहे हैं एक सौ सूत्र बोलिए संघत परार्थत्वात जितनी भी संघत चीजें हैं मिलके बनी हैं उनके परार्थ होने से दूसरे के लिए होने से तो शरीर संगत है ये सिद्ध है हड्डी मांस मज्जा रक्त स्नायु ये बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं ये संगत है अनेक चीजों से मिलके बना है और संगत चीज हमेशा दूसरे के लिए ही होती है यह भी इनका एक बहुत व्यापक सिद्धांत है पक्का दृढ़ सिद्धांत है कि कभी यह समझना हो कि ये चीज अपने लिए है या दूसरे के लिए है तो जो भी संगत होगी वो अपने लिए कभी नहीं होगी वो दूसरे के लिए ही होगी और दूसरा उसका उपयोग ले सकता है न्यायपूर्वक यथायोग्य तो इस कार्य जगत का इस शरीर का हम अपने लिए उपयोग लेते हैं ये हमारे लिए है हम इसके लिए नहीं है जब शरीर को ही मैं समझा जाता है आत्मा को चेतन नहीं माना जाता तो हम वो कार्य करते हैं जो शरीर के लिए ठीक लगता है हमें शरीर के लिए सुखद दिखाई देता है शरीर की सुंदरता के लिए अच्छा होता है भले ही वो आत्मा के लिए हित का रखो अहित आत्मा के लिए अहित करता हो तो भी हम उसके लिए करेंगे ऐसे में क्या हो जाता है हम शरीर के लिए हो जाते हैं जबकि वास्तव में शरीर चेतन के लिए और इसको मानते हुए भी कि शरीर तो चेतन के लिए है व्यवहार के अंदर ऐसा व्यापक देखा जाता है कि हमारे क्रियाकलाप हमारा लेन देन वो शरीर के लिए हो जाता है हम ही शरीर के लिए हो जाते हैं गाड़ी हमारे लिए है लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम गाड़ी के लिए बन जाते हैं मकान संपत्ति हमारे लिए है लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे इनके लिए हैं इन्हीं की साल संभाल में पूरा समय अपना लगा देंगे अपने लिए कोई समय नहीं इनके लिए समय है ये अच्छे दिखें ये अच्छी तरह रहे इनमें विकार ना हो इनकी सुरक्षा रहे इसी के अंदर लग जाते हैं तो इसके विपरीत हो जाता है तो चेतन की सिद्धि के लिए भी ये तथ्य है कि संगत चीजें दूसरे के लिए होती हैं इससे आत्मा की सिद्धि होती है इसके साथ साथ हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम इसके लिए ना बन जाएं हमें इसका उपयोग अपने लिए करना है इसको इस तरह से साधना है कि वो हमारे लिए उपयोगी रहे अपनी हानि करके इसका हित करें ऐसा कभी नहीं करना है अपना हित साधते हुए आत्मा का हित साधते हुए इसका जितना और जैसा हित कर सकते हैं वो करेंगे और यदि आत्मा का हित सिद्ध करते हुए इस शरीर की हानि हो रही है तो होने देंगे आत्मा के हित के लिए यदि शरीर की हानि हो रही है तो होने देंगे उसमें नहीं करेंगे पीछे दीजिए जी जी आचार्य जैसे अभी ये चल रहा है आपने बताया कि आत्मा का हित करते हुए यदि शरीर की हानि होती है तो हमें उसका उस समय आत्मा का हित संपादित करना चाहिए लेकिन बार बार इस बात पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है कि सबसे पहले शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है शरीर के लिए ही हमें प्रयास ज्यादा करना चाहिए तो उन्हें हम किस प्रकार से अपनी बातों को उनके सामने रखें कि उन्हें बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी उनसे कह दें उनको उनके उदाहरणों से समझा सकते हैं अब ये तो ठीक है शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धर्म का आदि और सबसे प्रमुख साधन शरीर है शरीर बिगड़ गया तो कुछ भी नहीं होगा जीवित रहेंगे तो सब कुछ ठीक है और जीवित ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ये बात ठीक है लेकिन फिर भी अब मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन बहुत सारी चीजें आजकल हैं उपलब्ध है उनसे पूछें कि कोई ऐसी ऐसा लेप यानी क्रीम आप लगाए जिससे आपका शरीर तो बहुत सुंदर दिखे लेकिन उसके लगाने से आपको जलन होती हो तो आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे शरीर तो सुंदर दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है चमकदार दिख रहा है ललाई दिए हुए दिख रहा है लेकिन उससे आपको जलन हो रही है और उसको हटाने के बाद भी उसको लगाए लगाए बेचे होती है फिर हटाने के बाद भी उसको बहुत प्रयास करके हटाना पड़ता है और उसको हटाने के बाद चमड़ी रूखी रूखी हो जाती है फटी फटी हो जाती है ये सब हानियां हो रही हैं। तो आप उसको करेंगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी तो वो ही क्या उत्तर देंगे हाँ बिल्कुल यही उत्तर देंगे कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी। मकान है हमारा उसको सुंदर दिखना चाहिए अपनी जगह ये बात ठीक है लेकिन ऐसा रंग लगा दिया जिसके जिससे किसी व्यक्ति को एलर्जी हो तो मकान तो सुंदर दिख रहा है लेकिन उसमें रहने से उसको बहुत खांसी हो रही है जुकाम हो रहा है छींके आ रही हैं, ऐसी उसको समस्या हो रही है तो अब क्या करना चाहिए मकान की सुंदरता का ध्यान देना चाहिए, चाहिए या अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य का ध्यान, देना, चाह का ध्यान थैने थैने देना चाहिए बस इन ऐसे उदाहरणों से ऐसे उदाहरणों से जिसको वो समझते हैं उसके आधार पर हम मूल सिद्धांत ये बताएंगे कि भई अपनी हानि होती हो तो हम इनकी सुंदरता के लिए अपनी हानि नहीं करेंगे ये कोई बुद्धिमानी नहीं है बस ऐसे ही अब ये शरीर और शरीर से भिन्न चेतन तो अलग आत्मा है तो यदि हम चोरी करके पैसा कमाएंगे शरीर का पोषण लेंगे तो उससे आत्मा की हानि है झूठ बोलेंगे उससे आत्मा की हानि है अधर्म हो रहा है अब शरीर भले ही अच्छा दिख रहा हो, लोग भले ही उसको सम्पन्न कहें पद प्रतिष्ठा कहें तो इसमें भी बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपनी हानि करें इसी तरह के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। बोलिए इतने कहने मात्र से संतुष्टि उनकी होती नहीं है और उन्हें ये बुरा लगने लग जाता है कि ये हमारी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं इतना कहने उन, मात्र से उनकी बात को आप महत्व नहीं दे रहे हैं जी ऐसा उन्हें लगने लग छोड़ दीजिए आप क्यों आग्रह करते हैं कि उनको समझाना ही है आपको समझ में आ रही है बात जी पर्याप्त है धन्यवाद पर्याप्त है अपनी मुक्ति के लिए तो पर्याप्त है हाँ अपनी मुक्ति करते हुए जितना हम दूसरों को बता सकते हैं सिखा सकते हैं वो बताते हैं अब दूसरा स्वीकार ही नहीं करता हो बिलकुल भी तो छोड़ना ही ठीक है जो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं उनको करेंगे उनको बता देंगे हम क्यों ऐसा आग्रह करें कि वो माने ही अभी ही माने ठीक है हमने बता दिया हमारे इष्ट मित्र थे परिवार वाले थे हम उनका हित चाहते हैं हमने बता दिया प्रेम पूर्वक और बताया प्रेम पूर्वक तो प्राय स्वीकार भी कर लेते हैं और नहीं भी स्वीकार किया तो कोई बात नहीं लेकिन हमारा आग्रह बन जाता है कि नहीं जब ये गलत है तो छोड़ो इसको अब वो एकदम नहीं छोड़ सकते उनके अपने आग्रह बने हुए उन्होंने अपने शरीर को सुंदर दिखाना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो बिना मेकअप के बाहर निकल जाए उनके लिए तो मृत्यु जैसा सकता है <laughs> जिनकी आदत है उनकी कह रहा हूं सब सबकी बात नहीं है यानी उनके लिए असंभव है कि मेकअप नहीं है तो मैं बाहर निकलू कैसे निकल ही नहीं सकते बाहर ही नहीं निकल सकते क्योंकि जो छवि बना रखी है अपनी सुंदरता की तो वो तो एकदम गिर जाएगी और वो तो उनके मरण तुल्य हो गया बद ए, क्या कहते हैं वो अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है वो तो, तो उनको अपमान लगता है कि मेरा सौंदर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा तो, तो वो निकल ही नहीं सकते उनके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है वो और हम भी बहुत सारी बातों को ठीक मानते हुए भी समझते हुए भी छोड़ पाते हैं क्या सारा नहीं छोड़ पाते धीरे धीरे छोड़ते हैं कुछ छोड़ दिया कुछ अब लगे हैं उसके लिए कष्ट होता है ना ऐसा आत्मगत व्यवहार उनके प्रति भी हमें करना होगा कि भाई वो भी मनुष्य हैं, अभी नहीं कर पा रहे हमने बोल दिया और तो उसी समय सब कुछ कर ले ऐसा तो नहीं हो सकता जी। हमारा आग्रह जो होता है वो हम मानव स्वभाव से अतिरिक्त कर लेते हैं वो अनुकूल नहीं होता है धन्यवाद ठीक है और अपने आप उनको कभी समझ में आएगा तब छोड़ते हैं ना अपने आप जब समझ में आता है जब बहुत बीमारी आ जाती है होता है डॉक्टर कहता है नहीं अब तो छोड़ना ही पड़ेगा और ये तो ठीक नहीं है तो फिर छोड़ भी देते हैं समझ में आ जाएगा तब तो छोड़ देंगे अपने आप भी छोड़ देते हैं ये आत्मा का स्वभाव है जिसमें हानि देखेगा वो कभी स्वीकार नहीं करेगा आत्मा कर ही नहीं सकता छोड़ेगा ही वो अभी नहीं बाद में छोड़ेगा ठीक है और कुछ आप में से कईयों को कहा जाए जो बाल काले करते हैं क्या विचार <laughs> है आप में से कई करते होंगे ना छोड़ तो देखो कितना विचित्र लगेगा ऐसे उनको भी लगता है बहुत कठिन होता है जब आदत पड़ जाती है तो बहुत कठिन होता है ठीक है आगे देखिए तो एक सौ सूत्र में कहा संगत परार्थत्व जो संगत है वो दूसरे के लिए होता है ये बात हमें समझ में आ जाए जो भी चीज है संगत वो दूसरे के लिए है उसके लिए हम नहीं है ये हमारे लिए है ये हमें बोल रहे यही बात इंद्रियों के लिए आएगी इंद्रियां हमारे लिए हैं इसलिए हम अपने अनुकूल उनको चलाएंगे और अब इसके लिए पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि शरीर आदि से पृथक यानी जड़ प्रकृति से अलग चेतन है इसके लिए 141 सौ सूत्र बोलिए त्रिगुणादि आदि ये जो त्रिगुण है सत्वर स्तम और इनके जो धर्म है उनसे विपर्ययात भिन्न होने के कारण से ये जो सत्वर स्तंभ है जड़ है इनसे भिन्न है चेतन चेतन में अपने आप में ये धर्म नहीं है जो सत्वर स्तंभ में गुण है सत्व गुण में प्रकाश है आत्मा में अपना प्रकाश नहीं है सूर्य का जो प्रकाश हमें दिख रहा है अग्नि में जो प्रकाश दिखता है ये सत्व गुण के कारण से है तो ये धर्म आत्मा में नहीं है आत्मा में प्रकाश नहीं है गुण में रजोगुण में क्रिया है आत्मा में अपने आप में क्रिया नहीं है तमोगुण में स्थिरता है जड़त्व है आत्मा में ऐसा जड़त्व नहीं है इन त्रिगुणों से विपर्य भिन्न गुण वाला है यह भिन्न प्रकार का है इसलिए यह शरीर आदि से भिन्न है अब कई व्यक्ति ध्यान कराते हैं तो आत्मा का दर्शन किस रूप में कराते हैं या आत्मा का प्रकाश के रूप में थोड़ा प्रकाश दिखने लग रहा है यानी आत्मा की अनुभूति हो रही है या परमात्मा की अनुभूति होती है वो प्रकाश के रूप में ही देखते हैं कोई दीपक के रूप में देखता है कोई लाल लाल गोले के रूप में देखता है कोई चमकते हुए सूर्य की तरह से देखता है ऐसे प्रकाश के रूप में चेतन को देखना बहुत व्यापक है लोग ऐसे ही बताते हैं लेकिन ये जितना प्रकाश है ये प्रकृति का गुण है सत्व का गुण है ये आत्मा का पुरुष का चेतन का गुण नहीं है अब सूर्य तपरा है सूर्य का जो प्रकाश है इतनी ऊर्जा निकल रही है तो ये प्रकाश किसका है ये प्रकृति का प्रकाश है यह परमात्मा का प्रकाश नहीं है हम बहुत बार ईश्वर की प्रशंसा में परमात्मा की प्रशंसा में ये कहते हैं कि उसी ने सूर्य में प्रकाश डाला है उसी का प्रकाश है जो सूर्य से हमारे तक आ रहा है ऐसे वचन आपको मिलेंगे ऐसा बोला जाता है ऐसे वचन शास्त्रों में भी मिल जाते हैं और इनको सुन सुन करके हमारे मन में क्या बैठ जाता है जैसे परमात्मा ने अपने प्रकाश को इसमें डाला है और अब सूर्य में से वो प्रकाश निकल करके आ रहा है परमात्मा ने सूर्य में प्रकाश डाला है उसका इतना ही मतलब है कि परमात्मा ने उसमें प्रकृति की ऐसी व्यवस्था की है कि वहां प्रकाश उत्पन्न हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है और हमारे तक पहुंच रहा है इतना ही मतलब है उसका और फिर कई जने वेद मंत्र का भी प्रमाण दे देते हैं कि परमात्मा कैसा है आदित्य वर्णम तमसह परस्ता विदाह में पुरुषम महानतम महान पुरुष को मैं जानता हूं जिसने प्रत्यक्ष किया है वो बोल रहा है कि वो आदित्य के जैसे वर्ण वाला है रंग वाला है तो आदित्य का कैसा रंग होता है सुबह तो लाल होता है और दिन में सफेद सा होता है थोड़ा पीला जैसा होता है कैसा भी है लेकिन सूर्य जैसा है इसलिए ध्यान में जब सूर्य का दर्शन होने लगे उसी को ढूंढते रहते हैं उसका आ जाता है स्मृति में दिखने लग जाता है कल्पना करते हैं तो वही चीज दिखने लग जाती है जैसी हम कल्पना करते हैं मस्तिष्क पर आरोप करते हैं वो चीजें दिखने लग जाती हैं सामने बिल्कुल ऐसे जैसे प्रत्यक्ष हो सामने ना होते हुए भी वही दिखने लग जाता है दिखता अंदर है वैसे भी हम अंदर ही देखते हैं लेकिन जो विचार होते हैं उसको हम आरोपित कर देते हैं अपने मस्तिष्क पर और फिर उसको वही दिखने लग जाता है बाहर वो न होते हुए भी अब जैसे किसी ने कहा गणेश जी की प्रतिमा दूध पी रही है वो मन में बैठ गया अब वहां पर गए और मन में तो वो बैठा हुआ है वहां भी वही दिखाई देगा कि ये पी रही है नहीं मैंने खुद मैं खुद देख रहा हूं कि वो पी रही है प्रतिमा दूध दिख यहा है अपने विचारों में आरोपित कर लेते इलूचन होता है तो ऐसे आदित्य वर्ण के लिए भी कर लेते हैं और ऐसे और भी कई वचन मिलते हैं हमारे यहां तो ये जो आदित्य वर्णम है उसका मतलब ये होता है कि वो प्रकाशमान है सूर्य के समान अपने को प्रकाशित करता है जान से प्रकाशित करता है इन कार्य वस्तुओं से अपने को प्रकट करता है इन कार्य वस्तुओं को देख के परमात्मा का पता लगता है और इतना ही मतलब है पुस्तक प्रकाशित होती है ना बोलिए पुस्तक कितनी बार प्रकाशित हो चुकी दो बार पांच बार इतनी आवृत्ति हो गई तो पुस्तक प्रकाशित होती है मतलब कैसे जैसे बल्ब जलता है ऐसे जैसे ट्यूबलाइट जलती है ऐसे पुस्तक प्रकाशित होती है क्या जब जब करती है कुछ उसमें से प्रकाश निकलता है क्या लेकिन प्रकाशित होना हम शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रकाशित मतलब प्रकट की जाती है पुस्तक के रूप में आ जाती है उसका यह मतलब नहीं है उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है तो परमात्मा इस सारे कार्य जगत में प्रकाशित हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी प्रकाश दिख रहा है वो परमात्मा का ही है इसका मतलब इतना ही है कि रचना को देख के रचनाकार का ज्ञान होता है चित्र को देख करके चित्रकार का पता लगता है कि उससे कैसा चित्रकार है कविता को देख करके कवि का ज्ञान होता है देखो कवि किस भाव वाला है इस तरह से इस तरह से परमात्मा का ज्ञान होता है तो प्रकाश गुण ये पुरुष जो है वो त्रिगुणों से विपर्य है भिन्न है विपरीत है आत्मा भी और परमात्मा भी पुरुष ये धर्म उसके अंतर्गत नहीं है इसी तरह से क्रिया का भी हम बोल देते हैं कि ये सारी क्रियाएं हो रही हैं परमात्मा करवा रहा है तो परमात्मा इनको चला रहा है ये जड़ प्रकृतियां जो इतनी तेजी से घूम रही हैं सूर्य चंद्र आदि ये सब कौन चला रहा है परमात्मा यानी परमात्मा ने जैसे अपने अंदर से गति देकर के इनको चलाया है हम ऐसा समझ लेते हैं इन जड़ तत्वों की अपनी गति है रजोगुण की अपनी गति है क्रिया है परमात्मा ने इनको केवल व्यवस्थित किया है उचित ढंग से किया है कि वो आत्माओं के लिए हितकारी हो जाए इतना ही उसका कार्य व्यवस्था करना क्रिया इनकी अपनी है तो यहाँ इस सूत्र में कहा है सौ में त्रिगुण आदि विपर्यात तो सत्वर स्तम जो तीन गुण हैं, इनके जो धर्म है जड़त्व आदि और ये चीजें इनसे विपर्य यानी भिन्न होने के कारण से भी पुरुष की सिद्धि होती है आत्मा में ये धर्म नहीं है वो इनसे त्रिगुणों से, से भिन्न है वो त्रिगुणातीत है त्रिगुणों से परे है आगे एक वां सूत्र आत्मा की सिद्धि के लिए कैसे आत्मा की सिद्धि होती है तो और भी कहा तो बोलेंगे च इति अधिष्ठान से भी पुरुष की यानी आत्मा की सिद्धि होती है अधिष्ठान का मतलब ये जो हमारा शरीर है इसमें एक अधिष्ठाता बैठा हुआ है जो इसका स्वामी है जो इसे चला रहा है पीछे भी एक सूत्र आया था सत्तानवे माह उसमें इससे पीछे छियानवे में पहले तो ईश्वर का अधिष्ठात्रित्व कहा था कि तत्सन्निधान अधिष्ठातृत्व मणिवत् परमात्मा का कहा था और पुरुष का कहा आत्मा का विशेष कार्य स्वी जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है तो अधिष्ठाना इस शरीर का अधिष्ठाता इस शरीर में उस चेतन का अधिष्ठान है इस अधिष्ठान से भी पता लगता है कि वो शरीर से भिन्न है तो शरीर से भिन्न आत्मा तो शरीर की दृष्टि से अधिष्ठान लेंगे तो जीवात्मा और इस समस्त कार्य जगत की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा तो उसका भी कोई अधिष्ठाता है तो वो अधिष्ठाता अधिष्ठान से भिन्न होता है अधिष्ठाता अधिष्ठान से भिन्न होता है शरीर अधिष्ठान है और आत्मा अधिष्ठाता है उससे भिन्न है ऐसे ही कार्य जगत और परमात्मा का विशेष रूप से यहां पर आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है तो अधिष्ठान से भी पता लगता है कि ये शरीर आदि से भिन्न है शरीर उसका अधिष्ठान है और वो अधिष्ठाता है आगे 143वां सूत्र बोलिए सूत्र भावात। भोक्तृभा भाव के कारण भोक्त्री भाव का मतलब है भोक्तापन भोक्तरी मतलब भोक्ता, भोगने वाला भोगने वाला भाव होने से भोगने वाला जो है वो क्योंकि शरीर तो भोगता नहीं है और शरीर से भिन्न जो भोगने वाला है वो शरीर से भिन्न है जो पीछे बात आई थी चिदबसानो भोग उसी तरह की बात को यहां पर भी कह रहे हैं क्योंकि चेतन में भोगता भाव है जड़ में भोगता भाव नहीं है इससे भी पता लगता है कि जड़ से शरीर से चेतन पुरुष आत्मा भिन्न है तो भोक्त्री भावात। आत्मा को भोक्ता स्वीकार करते हैं। आगे एक सौ सूत्र बोलिए कैवल्यार्थम प्रवृत्ते कैवल्य के लिए प्रवृत्ति के देखे जाने से भी कैवल्य का मतलब मुक्ति प्रकृति के संपर्क से भिन्न हो जाना यह है केवर कैवल्य अभी है प्रकृति से जुड़ा हुआ अकेला नहीं है पुरुष आत्मा अभी अकेला नहीं है प्रकृति के साथ में जब प्रकृति के बंधन से छूट जाता है तो इस प्रकृति से भिन्न हो जाता है वो अकेला हो जाता है केवल केवल मतलब अकेला और इसीलिए मुक्ति को कैवल्य कहते हैं उसमें प्रकृति से छूट करके रहता है इसलिए उसको कैवल्य बोलते हैं मुक्ति को तो कैवल्य के लिए प्रवृत्ति के देखे जाने से भी यह सिद्ध है कि शरीर से भिन्न कोई अलग पुरुष चेतन विद्यमान है क्योंकि शरीर तो जड़ है वो मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा तो कैवल्य की प्रवृत्ति देखे जाने से भी पुरुष अलग है ठीक है आगे तो कैवल्य के लिए पुरुष की प्रवृत्ति होती है तो उसके संदर्भ में और आगे कहते हैं सौ पैतालीसवां सूत्र बोलिए जड़ प्रकाश अयोगात प्रकाश जड़ प्रकाश जड़ में प्रकाश का अयोग होने से अब यहां प्रकाश का मतलब है ज्ञान प्रकाश का मतलब है ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं भौतिक प्रकाश तो जड़ वस्तुओं में होता ही है इसके लिए योग में विकार प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम स्थितिशीलम अर्थम भोगापवर्ग अर्थम दृश्यम तो सत्वगुण में प्रकाश को कहा ही है लेकिन यहाँ भी जब प्रकाश शब्द आया और ये कहा जा रहा है कि जड़े प्रकाश अयोगाथ तो जड़ में प्रकाश का योग न होने से जिसका क्या मतलब है अब यहाँ प्रकाश का मतलब ये भौतिक प्रकाश नहीं लिया जाएगा भौतिक प्रकाश तो जड़ में देखा ही जाता है अगर यू शब्द को पकड़ करके करेंगे तो ये सूत्र भिन्न अर्थ दे देगा अब समझ में भी नहीं आएगा मुझे लगेगा क्या लिख दिया इन्होंने उल्टी बात लिख दी लेकिन गलत नहीं लिखेंगे या प्रकाश का तात्पर्य क्या है वो हमें लेना होगा जड़ वस्तु में तो प्रकाश होता ही है लेकिन फिर भी प्रकाश का अयोग कहा जा रहा है जड़ में प्रकाश का अयोग होता है जड़ में प्रकाश नहीं रहता है इसका मतलब है ज्ञान नहीं रहता है जड़ में ज्ञान नहीं रहता है इसलिए उससे भिन्न ये जो चेतन है ये प्रकाश है प्रकाश स्वरूप है यानी ज्ञान स्वरूप है परमात्मा प्रकाश स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप है यानी स्वयं ज्ञानवान है आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है वो साधनों से ज्ञान को प्राप्त करता है या ईश्वर की सहायता से प्राप्त करता है इसलिए आत्मा का स्वरूप यहां पर पुरुष ज्ञानवान होता है कई जने ये भी कहते हैं कि भाई जान जड़ वस्तु में भी रहता है जान जड़ वस्तु में रहता है नहीं रहता रहता है ना किताब में जान रहता है अभी उस दिन भी बात चली थी अगर किताब में ज्ञान ना हो तो हमारे में कहां से आएगा ठीक है उस दिन की बात ठीक है वो उतने तक मैं एक अलग बात बोल रहा हूं अभी कि सूचना के रूप में वो ज्ञान हम कहते हैं वो एक अलग हो गया कंप्यूटर में लैपटॉप में हार्ड डिस्क में पुस्तक में वो एक सूचना छाप है लेकिन अभी मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ ज्ञान मतलब अनुभूति की बात है ज्ञान जो होता है वो अनुभूति वाला ज्ञान जो है बोध वाला ज्ञान है मैं उसकी बात कर रहा हूं वो जड़ में भी रहता है मैं सिद्ध करू आपको वो जो बोलते हैं उनकी बात वगैरह कर रू आपके सामने आप उत्तर दीजिए उसका हमारे को वस्तु को देख के ज्ञान होता है या नहीं होता है ना किसी भी वस्तु को देखा इस घड़ी को देखा इसको देख करके जान हुआ जब तक इसको नहीं देख रहे थे तब तक ज्ञान था क्या नहीं था तो ज्ञान कहां से आया इसको देखने से आया ना ठीक है अभी मेरी बात पूरी हो बोलिएगा जरूर अपने तरक रखिएगा देखने से ज्ञान आया ना ठीक है तो भाई पहले ज्ञान था नहीं और अब ज्ञान आया तो ये ज्ञान नैमित्तिक हुआ या स्वाभाविक हुआ नैमित्तिक हुआ ना तो अग्नि पे रखने से पानी गरम हुआ तो पहले तो गरम नहीं था बाद में गरम हुआ तो वो निमित्त से आया तो वो अग्नि में उष्णता पहले कहा थी <laughs> अग्नि में थी अग्नि से ही तो पानी में आई हमारे में भी ज्ञान नहीं था इसको देखा इसको देखने से ज्ञान हो गया ज्ञान हुआ जड़ वस्तु की बात कर रहा हूं मैं पहाड़ <laughs> तो वहां से हमारे में अंदर आ गया तो वहां था तभी तो आया अगर वहां ज्ञान नहीं होता तो हमारे में कहां से आता हमारे को जो ज्ञान हुआ वो ये ज्ञान नैमित्तिक था या हमारा स्वाभाविक था स्वाभाविक कहां से था स्वाभाविक होता है तब तो अंदर ही होता ना पहले तो नहीं था ना ये तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं हमने किसी नई वस्तु को देखा कोई नई चीज बन करके आई जड़ वस्तु और हमने पहले कभी देखा नहीं है तो हमारे बारे, हमारे अंदर उसके संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का अभाव है अब उसको देखने से हमें ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान नैमितिक हुआ या नहीं नैमित हुआ तो निमित्त से आया तो कहीं था वहीं से तो चल के आया जैसे अग्नि में से उष्णता जल में चली गई अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है या होती है इतनी देर से पढ़ रहे है? सुन भी रखा है आपने बहुत अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होती है ना भाव से ही होती है तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान का भाव था वहां से वो चल के अंदर आया वो कहा था ज्ञान वो जान कहा था उस वस्तु में ही तो था इससे सिद्ध तो होता है कि जड़ वस्तु में भी जान होता है ठीक है था। <laughs> था, तो ऐसे नहीं एक एक करके बोले <laughs> मैंने तो एक पक्ष रखा है एक तर्क रखा है युक्ति रखी है तो वो लोग मानते हैं कि भाई अगर जड़ वस्तु में जान नहीं होता तो हमारे में जान आ ही नहीं सकता था क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है इसका उत्तर दीजिए अगर स्वाभाविक ज्ञान आत्मा में नहीं होता तो उसको ही नहीं कर सकता था ज्ञान। वो बात बात मानी। ये आप दूसरी बात कह रहे हैं। स्वाभाविक ज्ञान कुछ न कुछ था लेकिन उस वस्तु का ज्ञान तो नहीं था बात ही उस वस्तु के ज्ञान की चल रही है आप स्वाभाविक ज्ञान को लेके आ रहे हैं वो तो अलग बात है स्वाभाविक ज्ञान भले ही हो वो कोई और था वो नई वस्तु आई है पहली बार हमने देखी है उसका ज्ञान हमारे को हुआ है इसका मतलब वो उसका ज्ञान तो पहले नहीं था हमारे को तो वो ज्ञान कहा से आया कहीं ना कहीं तो था वहां से आया अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है बोलिए जिस घड़ी की चर्चा कर रहे हैं तो उस घड़ी को अपना स्वतः ज्ञान तो है नहीं तो ये हमें कैसे ज्ञान दे देगी ये प्रसंग से बाहर की बात है <laughs> ये कह रहे हैं कि घड़ी को अपना ज्ञान नहीं है तो ये तो कोई बात ही नहीं चल रही थी कि घड़ी को अपना जान है या नहीं है हमारी तो बात ये चल रही थी कि घड़ी में जान है या नहीं है घड़ी में जान है तभी तो आया हमारे पास तक नहीं तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का दोष आ जाएगा ये ध्यान रखना अगर आप यूं कहते हैं कि नहीं घड़ी में भी ज्ञान नहीं था वस्तु में भी ज्ञान नहीं था हमारे को भी नहीं पता था बस वो तो आ गया कहां से आ गया वो जो जान कर रही है ईश्वर भक्त है तो कह सकते हैं ईश्वर ने प्रदान किया कह सकते हैं बोलिए जो जान कर रही है वो चेतन कर रही है ना जड़ तो कुछ नहीं कर रही है ये बात बिल्कुल ठीक है इसमें कोई विवाद ही नहीं है चेतन तो जान करेगी जी ज्ञान का अनुभव इस घड़ी का या वस्तु का जो बोध हुआ वो तो अगर बच्चे दिखाओगे टाइम थोड़ी बताएगा जी वैसे ही तो जान कर सकता जी बच्चे बच्चे को तो फेंक देगा नहीं बच्चे को समय का भले ही पता ना लग रहा पर आप उससे फिकवा भी रहे हो तो उसको ये पता है ना कोई चीज मेरे हाथ में है इतना तो ज्ञान हो रहा है ना ज्ञान तो चेतन को जड़ को तो होगी तो इसका तो कोई निषेध ही नहीं है लेकिन चेतन को जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान आया कहां से आया कहा से अभाव से उत्पन्न हो गया आत्मा में नहीं था ये ज्ञान ये आप लोग सब कह रहे हैं पहले ज्ञान नहीं था ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना तो इसका कोई खंडन थोड़ा ना कर रहा है या तो आप यू कहो कि नहीं सारा ज्ञान अंदर पहले से है सब ज्ञान अंदर है पहले से तो अंदर तो नहीं है अब उत्पन्न हुआ है तो गुण आया है तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा वो कहां से आया अब वो वस्तु है वहीं से आएगा नहीं इंद्रियों के माध्यम से आया ये प्रश्न नहीं है कि किसके माध्यम से आया इंद्रियों में भी कहां से आया अब जैसे कोई रूपवान वस्तु है अब ये काला रंग क्या घड़ी है इसमें काला रंग वहां था ना इंद्रियों के माध्यम से आया लेकिन यहां वो था ना इसमें स्पर्श इस है रूप है तो जैसे हम अन्य गुणों के लिए कहते हैं कि वो वहां था और इंद्रियों के माध्यम से मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा उसको तो ऐसे ही जब हमें इसका ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान भी यहां होना चाहिए जबरदस्ती तो हो गई तो जबरदस्ती को आप हटाओ ना मैं तो कह ही रहा हूं ये तो खंडन करने योग्य है लेकिन ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं कि जड़ वस्तु में भी ज्ञान प्रकाश होता है लेकिन ये सूत्र क्या कह रहे हैं जड़ में प्रकाश का अयोग है जड़ में प्रकाश ज्ञान नहीं रहता है जो सूचना रहती है वो संकेत रहते हैं ये शब्द हैं ये अपने आप में ज्ञान नहीं है यह तो संकेत है बाकी सब जगह जहां भी हमें लगता है कि इसमें ज्ञान भरा पड़ा है इंटरनेट में ज्ञान है इसमें इसमें वो केवल सूचना है वो ज्ञान नहीं है ज्ञान यानी बोध प्रकाश वो केवल चेतन में होगा तो क्या जड़ में प्रकाश का अयोग होने से और जो कि ये जड़ से भिन्न है चेतन तो ये ही प्रकाश वाला है ये ही है ज्ञान गुण इसी में रहता है जड़ में ज्ञान नहीं रहता है ठीक है जी घड़ी को बनाने वाला तो चेतन है ना? कौन मना कर रहे तो जो चेतन में ज्ञान है आत्मा में घी को चेतन ने बनाया है बना दिया और वही फिर उसको ही देख कर फिर और ज्ञान हो गया नहीं बनाया किसी ने और ने उसमें ज्ञान था उसने घड़ी को बना दिया हमारे सामने तो सामने तो वो चीज पहली बार आई और उसको देख के हमें ज्ञान हुआ मैं तो उदाहरण की बात कर रहे ज्ञान उस वस्तु से अंदर आएगा तो उस वस्तु में ज्ञान होना चाहिए बोलिए हेलो ज्ञान आत्मा का हजार गुण है हजार वस्तु, जी। वस्तु के माध्यम से वस्तु को देख वो प्रकट उसने उसको अभिव्यक्त कर दिया बता दिया ऐसे क्योंकि ये प्रमाण भी है ना कि यस्मिन न की युच शाम यजूंसी यार सब जान हमारी आत्मा में हैं, बस वो मतलब प्रकट हो जाते हैं ठीक है ये इस बात को रख रही है यजुनसी यस्मिन, यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावीवार मन में मन में ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सारे वेद मन में पहले से है सारा ज्ञान हमारे अंदर पहले से है ठीक है वेद मंत्र का भी प्रमाण इन्होंने दे दिया इसलिए सारे वेद तो अंदर है ही हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत नहीं है तो उसमें ये लोग उत्तर दे देते हैं ये भी ऐसा ही बोलेंगे कि ज्ञान तो अंदर है लेकिन पढ़ने से वो प्रकट हो जाता है अंदर तो पहले से है ज्ञान तो अंदर ही है पहले से लेकिन प्रकट हो जाता है उस वस्तु के सामने आने से कैसे सिद्ध करेंगे कि पहले से अंदर था और बाहर से प्रकट हुआ है तो जो वेद मंत्र है उसका तात्पर्य क्या है कि जिसमें ऋग यजु शाम यानी जान कर्म उपासना तीनों रह सकते हैं रहते हैं मतलब सारे जमा हैं ऐसा तात्पर्य नहीं है वो नहीं तो फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है मन के अंदर जैसे आदि सृष्टि में चार ऋषियों के अंतकरण में वेद का ज्ञान दिया गया उनके अंदर ज्ञान था ऐसे ही हमारे अंदर भी स्वीकार करना होगा फिर तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उस वेद मंत्र का मतलब है कि आत्मा में ये सारा मन में ये सारा ज्ञान आ सकता है मन की ऐसी सामर्थ्य है परमात्मा ने मन को ऐसा बना के दिया है कि उसमें इन वेदों का ज्ञान आ सकता है परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया तो वेद को जानने की सामर्थ्य भी तो दिए इसका केवल इतना ही अर्थ है पहले से अंदर विद्यमान नहीं है मुनिजी ओम आचार्य जी किसी को जानने के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती है निमित्त कारण उपादान कारण और साधारण कारण तो इन से ही हम सत्य और असत्य को जान सकते हैं अब तीनों कारणों से ही हम इसका विवेचना करेंगे तो वो ठीक होगी अन्यथा गलत होगी इसको घटा के बताइए ना यहाँ पर ये तो आपने सिद्धांत बोल दिया कि तीनों तो कर... इन... जैसे घड़ी मैं मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों कारणों को कि... नहीं अभी बोलो आप अभी आपको बोलना है क्या बोलना है वो मैं बोल रहा एक बार बता रहा हूँ आपने ये बात रखी कि, कि किसी भी चीज को जानने के लिए तीनों कारणों को जानना आवश्यक है उपादान कारण निमित्त कारण साधारण कारण तो घड़ी को हम देख रहे हैं सामने जान रहे हैं अब इसको जानने के लिए कौन से तीन कारणों को जानना है वो बता दीजिए इस घड़ी का कोई ना कोई निमित्त है वो क्या है वो बताइए आप इसका निमित्त जो इसको बनाने वाला कारीगर है जिसने इसको बनाया है और उसके जो घड़ी को देखकर उसका ये पता लगता है कि इसमें ऐसी ऐसी कला कौशल कारीगरी और ये इस तरह का जो ज्ञान है और तीसरा जो है साधारण कारण में कि भी इस घड़ी को बनाने में कोई समय भी लगा होगा कोई कर्मचे भी की होगी और इस तरह से ये तीनों कारणों कारणों से ही हम किसी चीज के सत्य और असत्य को जान सकते हैं अन्यथा नहीं ठीक है इतना तो ठीक है कि घड़ी को देख के हमें ये जान हो जाएगा कि की किसी ने बनाया इसको निमित्त कारण है कुछ समय भी लगा होगा और जो घटक द्रव्य है इसके की प्लास्टिक से बना लोहे से बना बनी तो उसका भी ज्ञान हो गया लेकिन ये प्रश्न भी यहां पर नहीं है ठीक है तीन कारणों का ज्ञान हो गया है और जो बच्चा है उसको तो तीन कारणों का ज्ञान भी नहीं होता वो खिलौने से खेल रहा है उसको यह कोई मतलब नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है वो तो खिलौने से खेल रहा है खिलौने में ये रंग रूप है ऐसा ऐसा है बस तो ये जो ज्ञान हो रहा है और तीनों कारणों का भी जो ज्ञान हो रहा है पहले तो हमको ज्ञान नहीं था अंदर से लेकिन वस्तु को देख के ज्ञान हुआ तो क्या हम यूँ कह दें कि ये ज्ञान इन वस्तुओं में था इन तीनों कारणों का भी और वहाँ से ज्ञान चल करके हमारे अंदर आया क्योंकि अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होती बोलिए मैं नहीं जानता आगे। बोलिए जी जो भी नई वस्तु हमारे सामने आई उसके स्वरूप को देख करके हमारे अंदर कुछ न कुछ तो अनुमान ज्ञान होगा उस अनुमान ज्ञान क्यों प्रत्यक्ष होगा ना प्रत्यक्ष देख करके। तो हुआ, लेकिन हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना दोनों नई चीज है हमारे सामने पहले हमने देखा नहीं है तो प्रत्यक्ष हमारा पहले का तो है नहीं तो अनुमान ज्ञान कुछ ना कुछ होगा हो उसके उसके आधार पर हम उस चीज का विवेचन करेंगे कि ये ये चीज हो सकती है ठीक है पहले कुछ अनुमान ज्ञान हुआ फिर कुछ की विवेचना करके निश्चय करेंगे आपकी बात को मैं मान रहा हूँ लेकिन ये जो अनुमान ज्ञान हुआ ये ज्ञान हमारे अंदर पहले नहीं था जी नहीं।, नहीं कहा से आया नहीं ये ये कहा से आया उसके स्वरूप को देख करके उस टाइप के अन्य भी कोई न कोई चीज हमने देखा होगा कुछ न कुछ समझा होगा कुछ नहीं समझ में आएगा तो खिलौना मान लेंगे कोई न कोई चीज तो समझ में आएगी कि किसी न किसी स्वरूप को ये प्रदर्शित कर रहा उस टाइप से मिलता जुलता हुँ. उसके अनुसार हम उसका ज्ञान करेंगे उसी से ये, से ये भी ये भी एक चैन का है कि भई ये वास्तव में क्या है ये मोबाइल है या रिमोट कंट्रोल है या और कुछ है इस तरह से जी। लेकिन जो ये हमारे को दिख रहा है कि इतना लंबा चौड़ा है जी। इसमें तो कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है कि भई ये एक वस्तु है यहाँ पर जी। वो क्या है इसको क्या नाम कहते हैं इसका क्या उपयोग है वो भले ही हमें पूरा पूरा पता नहीं लग रहा हूँ लेकिन एक जो बाहर का रूप हमें दिखाई दे रहा है जैसे है? कि यहाँ आप आश्रम में आए जी। और आश्रम को देखा कि हाँ ये आश्रम है जी। अब ये जो ज्ञान हमारे अंदर आया जी। इस आश्रम का तो जी। इस आश्रम में पहले ज्ञान होना चाहिए ना तभी तो जड़ से हमारे अंदर आएगा जी। ये प्रश्न है ठीक है इस पे विचार कीजिएगा बोली आचार्य जी इससे जो पहला सूत्र है ये 143 सौ तैतालीस यदि यह सही है कि भोक्ता चेतन होता है लेकिन भोक्ता शरीर भी लगता है जैसे एक आदमी पांच किलो दूध पी जाता है और एक एक छटांक पी जाता है तो इससे लगता है कि किसने भोगा शरीर नहीं तो होगा गाय पांच किलो भूसा खा जाती है आदमी पे एक छटांक भी नहीं खाया जाता तो इससे ये भी तो सिद्ध होता है भोगता शरीर भी है जी ये जो चीजें हमने खाई एक किस लिए खाई थी शरीर को पुष्ट करने के लिए पुष्ट करने के लिए खाते समय सुख भी मिलता है उसके लिए इसलिए भी तो भोजन करते हैं ना जी प्रथम दृष्टया तो हम सुख के लिए ही भोजन करते हैं अब उससे पोषण भी हो जाता है ये अलग बात है नहीं, आत्मा तो सब समान है हाँ, हाँ सब समान है उसमें कोई निषेध नहीं है लेकिन एक बात बता रहा हूं आप जो कह रहे हो ना शरीर का पोषण शरीर भोग रहा है भोगने का मतलब क्या है क्या शरीर में वो चीज चली गई इसलिए वो भोग रहा है आवश्यकता शरीर को है ना ऐसे नहीं बोलिए शरीर को आवश्यकता है शरीर को क्यों संघत परार्थकवाद अच्छा डीजल जो कार में गाड़ी में डलता है पेट्रोल डीजल और पेट्रोल का भोगता कौन है वाहन वाहन ही भोगता है भुगता कौन है उसका करने वाला उपयोग करने वाला उपयोग करने वाला वो तो, तो अपने मुंह में नहीं डालता नहीं आप उसको कैसे भोक्ता बोल दिया अब आपने नहीं हाँ, वो तो प्रयोग करने वाला हो गया बस ऐसे वो डीजल भले ही गाड़ी में डल रहा हो ग्रीस वगैरह उसके पहिए में लग रहा हो लेकिन फिर भी उस सबका भोगता भोगता तो चेतन होगा ये चेतन के लिए है संगत परार्थत्व ये तो सही है ऐसे ही चाहे पांच लीटर दूध पिए चाहे एक छटांग पिए भोक्ता तो आत्मा ही है शरीर कभी भी भोक्ता नहीं चलाएगा क्योंकि शरीर के लिए वो हुआ है तो शरीर किसके लिए है अब फिर वो संगत है वो दूसरे के लिए इंद्रियों के लिए इंद्रियां भी संगत है वो किसके लिए तो अंतत है आत्मा चेतन तक पहुंचना ही पड़ेगा इसलिए चिदवसानो भोग भोग भोगता तो चेतन ही होगा ऊपर से हमें कुछ भी अच्छा ये जो इतना रंग वंग हम अपने मकान वकान पे लगा के सुंदर बनाते हैं इन रंगों का भोगता कौन है मकान को कहते हैं कभी आप मकान को कहते हैं नहीं पुरुष ही है भोगने वाला कि उसने रंग रूप लगाया इतना सौंदर्य प्रसादन किया अपने मकान को सजाया भले ही वो मकान पे है लेकिन फिर वही संघत है तो संघत परार्थक वो किसी और के लिए तो शरीर के लिए कुछ भी करें कितनी भी रोटी खाएं, कितना भी दूध पिएं, भोक्ता शरीर नहीं है रोटी खाने वाला और वो भोजन तो दूध तो शरीर में जा रहा है लेकिन भोक्ता फिर भी शरीर नहीं है जड़ होने से और संघत परार्थकवाद भोक्ता आत्मा ठीक है धन्यवाद आगे देखिए एक वां सूत्र अब ये जो आत्मा है उसके बारे में ही कुछ बात और कही जा रही है और सूत्र बोलेंगे निर्गुणत्वात न चित्त धर्म आत्मा चेतन धर्म वाला है हा है ना हा आत्मा चेतन धर्म वाला है ना सूत्रकार कहता है न चित्त धर्म ये चेतन धर्म वाला नहीं है <laughs> तो क्या है जड़ है जड़ है तो कहा कि भाई इनका कहना है कि ये चेतन है इस स्वयं चेतन है चेतन को इसका धर्म अलग मत कीजिए निर्गुणत्वा इसमें अलग से कोई नैमित्तिक गुण नहीं होता है ये चेतन इसका स्वभाव ही है हम वैसे गौण रूप से जो प्रयोग करते हैं इसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प वृत्ति शहर आ गया रेल में जैसे बोलते हैं उल्टा होता है हम पहुंचते हैं लेकिन बोल देते हैं वो आ गया आटा पिसवाते हैं गेहूं पिसवाते हैं आटा नहीं लेकिन भाषा में प्रयोग होता है इसको कहते हैं विकल्प आत्मा की चेतनता ईश्वर की चेतनता ये विकल्प वृत्ति में प्रयोग है वास्तव में वो चेतन स्वरूप ही है तो कहा न चित्त धर्म ये चित्त धर्मा नहीं है क्यों निर्गुणवात वो निर्गुण है उसमें इस तरह का ये गुण नहीं है वो स्वयं चेतन स्वरूप है और इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं आगे अगला सूत्र बोलिए श्रुत्या सिद्धस्य नापलाप प्रत्यक्ष बाधात् जो श्रुति से सिद्ध है श्रुति से क्या सिद्ध है तो पीछे भी एक सूत्र आया था असंगो ही अयम पुरुष वृदारण्य का भी वचन है ये पुरुष असंग है उसी को निर्गुण भी कहा गया था तो श्रुति से जो सिद्ध है उसका अपलाप यानी खंडन हम नहीं कर सकते उसको मानना होता है क्यों तत्प्रत्यक्ष बाधा यदि उसको कर भी देंगे तो योगियों का जो प्रत्यक्ष होता है उसकी बाधा हो जाएगी योगी जब प्रत्यक्ष करता है आत्मा का तो उसको चेतन स्वरूप ही मानता है आत्मा अलग और चेतन अलग उसकी चेतना धर्म अलग ऐसा नहीं प्रत्यक्ष होगा अग्नि और उसकी उष्णता एक ही है उष्णता को हटाएंगे तो अग्नि ही नहीं बचेगी वो उसी का ही स्वरूप है तो प्रत्यक्ष रूप में भी आत्मा चेतन स्वरूप ही है उसको चित्त धर्म वाला अलग से यू नहीं कहेंगे कि उसमें चित्त धर्म रहता है गौण भाषा में हम प्रयोग करते रहते हैं लेकिन वास्तव में ये धर्म अलग नहीं है ये वही उसका स्वरूप है चेतन ही उसका स्वरूप है अगला सूत्र बोलिए सुषुप्त आदि असाक्षित्व इसमें बीच में से लगा देते हैं सुषुप्त्यास्य साक्षित्व कि शरीर में जो सुषुप्ति आदि होती है ये मन शरीर के अंदर ही सुषुप्ति निद्रा आदि होती है आत्मा में नहीं होती है शरीर में होती है लेकिन इसका साक्षी कौन होता है वो आत्मा होता है तो कई बार जैसे भोजन के लिए ये पूछ रहे थे ऐसे कई जने पूछते हैं कि सोता कौन है शरीर सोता है या आत्मा सोता है नहीं कहा शरीर सोता है शरीर तो जड़ है तो आत्मा सोता है तो आत्मा क्या सोता है वो तो चेतन है तो वैसे ये घटता है शरीर में मन में जब हमारा मन शरीर से पृथक हो जाता है इंद्रियों से पृथक हो जाता है इस शरीर सो जाता है लेकिन इसका साक्षी कौन है इसका साक्षी तो आत्मा है वो चेतन है तो ये सुषुप्ति आदि जो है उसका साक्षी वो आत्मा है और ये आत्मा कितने हैं पुरुष कितने हैं अगला सूत्र देखिए बोलिए जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम आत्मा बहुत है उसका बहुत है कई जने ये मानते हैं कि एक ही आत्मा है सब में जो आत्मा आप में है वही मेरे में है सब एक ही आत्मा है वास्तव में अलग अलग आत्माएं नहीं है ऐसा बहुत लोग मानते हैं तो संख्य दर्शन का वैदिक धर्म का सिद्धांत क्या है कि पुरुष का बहुत्व है बहुत अधिक है ये चेतन आत्मा बहुत है हैं ये नहीं कह रहे लेकिन बहुत हैं एक नहीं है कैसे पता लगता है जन्म आदि व्यवस्था जन्म आदि की व्यवस्था को देख के क्या व्यवस्था है कि कोई जन्म ले रहा है कोई मर रहा है कोई बच्चा है कोई युवा है कोई वृद्ध है कोई सुखी है कोई दुखी है यदि एक ही होता तो या तो एक साथ सबका सारे का जन्म होता अब एक ही है और वो कहीं तो जन्म ले रहा है और कहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है कहीं जीवन जी रहा है ऐसा नहीं हो सकता तो किसी का जन्म हो रहा है किसी की मृत्यु हो रही है इसका मतलब है ये अलग अलग है बहुत्व हैं। तो जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत पुरुष को चेतन को ये बहुत यानी अनेक मानते हैं तो आज इतना ही रखते हैं पाठ ठीक है प्राण होता है ओ सभी तो को साधारण विवाद है ओप